संत लोग जब भगवान की कथा कहते थे मैं बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करता था संत लोग जब भगवान का कीर्तन करते मैं खेदन करता था संत लोग मस्ती में झूमते नाचते तो मैं भी नाचने लग जाता था। जी, जब संत लोग भोजन करते थे मैं उनके झूठे पत्तल उठाता था एक दिन मैंने संत महाराज से कहा कि प्रभु अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ये आपका झूठ लिखा सकता हूं तो उस समय संतों ने हमें जुटन खाने की अनुमति दे दी तो मैं बड़े प्रेम से वो जूटन को खा लेता तो तू हे व्याजी, चातुर्मास ऐसा चला गया पता ना लगा संत जब जाने लगे, तो हमने कहा हे hey, संत भगवान हम भी आपके संग चलेंगे उस समय हमारी माने संतों के संग जाने से रोक दिया संतों ने कहा बेटा जो काम तुम जंगल में जाकर करोगे वो काम तो घर में ही कर लो हम तुम्हें मंत्र देते हैं तो इसको कहते हैं वासुदेव गायत्री मंत्र तो इस मंत्र का हम उच्चारण कर सकते हैं माइक पर पर गायत्री मंत्र का उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम वैष्णव में मनाएगा तो यह है वासुदेव गायत्री मंत्र नमो भगवती तुभ्यम वासुदेवाय धीम ही रुद्युम्नाय अनिरुद्धाया नमा चा। मुझे ये मंत्र दे दिया अब देव नारद नारदी इस मंत्र की खूब माला करे वैराग्य मैंने लगा कि मैं भी मन में जाऊँगा और मुस्कुराता माताजी का मुख देखते तो ठहर जाते थे देव ऋषि नारायण जी कह रहे वेद जी एक दिन हमारी माँ गौशाला में दूध लेने के लिए गई संध्या वेला हो गई एक सर्प के ऊपर हमारी माँ ने पैर रख दिया और उस सर्प ने हमारी माँ को काट लिया सर्प का क्या दोष काल तो बड़ा विचित्र है जिस समय हाथा लेकर चला जाता है काल से कोई बच नहीं सरता हमारी माँ ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग तो पंच भौतिक शरीर किसको कहते हैं ये पंचायती धर्मशाला पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पंच महाभूत पंच धर्मात्र मतलब पांच पांच चीजों से बना हुआ ये शरीर है ये पंचायती धर्मशाला है ये त्यागना पड़ता है इस तरह से देवर्षि ऋषि जी कहते हैं बच्चों ने आकर मुझसे कहा और मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया जिस रास्ते संत गए थे हम भी उसी रस्ते पर चल दिए तो सबसे पहले धनवानों की नगरी मिली तो सबसे पहले भक्ति में क्या मिलेगा धन नाम शौर ये मिलेगा अब ये फैसला आपके ऊपर कि आप करना क्या चाहते हैं वो कहते ना कि नाम बलाई जब से आई तब से किस्मत फूटी स्वामी स्वामी भजने लगे, लग्न राम से छोटे तो हमारा मन धनवानों की नगरी पर नहीं गया हम आगे बढ़े तो बहुत भयंकर जंगल दिखलाई दिया चीता भालू सिंह ये सब पशु हमें दिखलाई दिए और हम तो भगवान के भरोसे जा रहे थे उनके बल पर जा रहे थे इसलिए हमें भय नहीं लगा इसी तरह से भक्त जब भगवान के भरोसे चलता है उसे किसी बात का भय नहीं रहता है तो हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहा जब हम भयंकर जंगल को पार कर कर आगे बढ़े तो बड़ा सुंदर वन दिखलाई दिया सुंदर नदी बह रही है पीपल का वृक्ष हमने का भजन करने के लिए यही सर्वश्रेष्ठ जगह है तो देव ऋषि नारायद जी वही आसन जमा कर बैठ गए मंत्र का जब कर रहे थे तो उस वक्त जो है भगवान की रूप सुधा का दर्शन होगा माथे पर मुकट कानों में कुंडल पीताम्बर धारी गोंगराले बाल मद मुस्कान से भगवान अपना दर्शन दे रहे थे अब देव ऋषि नारायद जी के सोच रहे थे कि दर्शन बना ही रहे हुआ क्या उस वक्त दर्शन अंतर ध्यान हो गया देव ऋषि नाराद अटपटाने लगे तो उस समय देव ऋषि नारद जी को आकाशवाणी सुनाई थी नारद इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं मिल सकता तुम्हारे अंदर कुछ खामियां हैं तुम्हें अगले जन्म में मेरा दर्शन मिलेगा तो देव ऋषि नारद जी ने ना आकाशवाणी से कहा कि जब जन्म नहीं देना था तो दर्शन क्यों दिया तो बोले भाई दर्शन इसलिए दिया कि मेरे भक्तों ने मंत्र दिया था अब तुम खूब मंत्र का जब करते हैं हाँ खूब माला करते हैं चमक कर दिखलाई नहीं देता तो तुम क्या कहते मंत्र भी झूठा और संत भी झूठा तो संत और मंत्र दोनों को सच्चा बताने के लिए मैंने तुम्हें अपनी रूप सुधा की चटनी चटा दी और तुम्हें दर्शन मुझे मेरा बाद में मिलेगा तो देव ऋषि नाराद जी को पता लगा कि भगवान मुझे अगले जन्म में दर्शन देंगे तो देव ऋषि नाराद जी दिन रात यही चिंता करते थे कि कब मेरा ये शरीर छूटे और कब मैं भगवान को प्राप्त कर लूँ इस तरह से देव ऋषि जी कहते हैं हे व्यास जी समय आने पर जब भगवान संसार को समेट रहे थे तो ब्रह्मा जी को नींद आई मैं ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गया ब्रह्मा जी भगवान में प्रवेश कर गए समय आने पर जब भगवान ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को पैदा किया तो ब्रह्मा जी की गोद से हमारा भी जन्म हो गया हे व्यास जी एक दिन झूमते हुए मस्ती में खूब कीर्तन करते करते हम भगवान के धाम चले गए भगवान को नमस्कार किया लक्ष्मी जी को जब नमस्कार किया तो उनके बगल में ही सुंदर वीणा पड़ी थी हमने प्रभु से कहा प्रभु ये वीणा हमें दे दीजिए भजन तो करते हैं अगर साज मिल जाएगा तो सुर से सुर मिलाकर गा लेंगे भगवान ने कहा ले जाइए अब देव ऋषि नारे थी तो वीणा पर भजन करते हुए चले गए लक्ष्मी जी ने कहा वा अरे वाह हमारी वीणा दे दी अरे भगवान ने कहा धन्यवाद मेरे भक्त का एक और तुम बेटी थी एक तो एक और वीणा थी भक्त ने वीणा को चुना तुम्हें नहीं चुना अगर तुम्हें चुनते तो हम मुझे ले जाइए आप इन्हें भी ऐसे भक्त वस्तुल भगवान को हम बार-बार नमस्कार करते हैं हे देव ऋषि नारद जी ये भगवान के भक्तों का संग और भगवान की कथा प्रसन्न ये शक्ति है कि दासी पुत्र में आज भगवान का आवेश अवतार कहा जाता हूँ भगवान का हंस कहा जाता हूँ इसलिए व्यास जी तुम भी ऐसे ग्रंथ की रचना करो इसमें भक्त और भगवान का चरित्र अन्य कुछ ना तो इस प्रकार से देव ऋषि जी चतुर्श्लोक भागवत का उपदेश देकर चले गए जीव तत्व जगत तत्व माया तत्व और आत्मा तत्व अब चले गए श्री सोनक जी ने सूर्य महाराज जी से पूछ लिया हे सूर्य महाराज जी अपने गुरुदेव ऋषि नारायद जी के जाने के बाद वेदव्यास जी, जी ने क्या किया श्री सुखदेव गोस्वामी जी श्री सूर्य महाराज जी कहते हैं सूर्य महाराज जी से सोनक जी ने पूछ लिया कि अपने गुरुदेव देव ऋषि जी के दे� जाने के बाद वेद जी ने क्या किया तो सूर्जी महाराज जी कहते हैं कि भगवान वेदव जी अपनी गुफा में प्रवेश कर गए और अपने शिष्यों को कहा कि आप सब लोग अब बाहर आइए अब मैं ध्यान करूंगा तो वेदव जी गुफा में बैठ कर जब ध्यान करने लगे कितने श्लोक का जीव तत्व जगत तत्व माया तत्व और आत्मा तत्व चतुर्थ भागवत का ध्यान करने लगे तो भगवान वेदव्यास जी को भगवान का दर्शन हो गया तो भगवान का जब दिव्य दर्शन हुआ तो भगवान का दर्शन अंतर ध्यान हो गया फिर वेधव जी को भगवान की माया का दर्शन हुआ जब विधव जी ने भगवान की माया को देखा कि लोग तड़प रहे हैं कष्ट भोग रहे हैं नरकों में गिर रहे हैं उस समय वेधव्यास जी की समाधि घुल गई और भगवान विधव जी ने विचार किया कि यही ऐसा साधन करना चाहिए कि जीवों का कल्याण हो जाए उस समय वेधव्यास जी समाधि में चले गए चतुर्श्लोक भागवत का ध्यान कर कर कर वेधव्यास जी ने अठारह श्लोकों का निर्माण कर दिया और ग्रंथ का नाम रखा श्रीमद् भागवतम फिर ने विचार किया कि इसका प्रचार कौन करेगा प्रचार तो वही करे जिसमें हो और और हमारे बेटा बेटा में हमारा भी कहीं गिरी गुफा में तप करने के लिए निर्गुण निर्विशेष के ध्यान में बैठ गए तो क्या करना चाहिए उस समय भगवान वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को दुष्कोक सुना बोले जाओ तुम ग्राम जंगल गाँव में और पर्वतों गुफाओं में श्लोक उगा जहाँ मेरा बेटा होगा सुनकर खिंचा चला आएगा तो भगवान वेद व्याजी के शिष्यों ने श्लोक गाया पहला श्लोक था भगवान की सुंदरता के विषय में मोटी मोटी कमल के जैसी भगवान के नेत्र हैं घुमरा बाल हैं पीताम्बर धारी है बड़ी दिव्य मुस्कान है इतने सुंदर है भगवान के कामदेव भी मोहित हो जाए सुखदेव जी की समाधि के इतने सुंदर है फिर सुखदेव जी विचार करने लगे कुछ लोग सुंदर बहुत होते हैं पर स्वभाव अच्छा नहीं होता है तो दूसरा श्लोक तुरंत गा दिया भगवान के स्वभाव के विषय में कैसा है भगवान का स्वभाव कि बकी हम कूटम सयापा आहो भी ले काम अच्छा इनके बच्चों को मारना ये इसका नाम था काम कृष्ण को मारने के लिए आई व प्यारे सारी बुराइयों को एक कर दिया जो गति अपने भक्तों को दी वही गति भगवान ने उतना कुछ दे ये सुनते ही श्री सुखदेव जी भावक हो गए कि जो मारने आई उसे तार दिया तो ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर किसकी शरणागति में जाना चाहिए श्री सुखदेव को स्वामी जी दौड़े दौड़े आए श्री व्यास जी के शिष्यों के चंदो में नमस्कार किया और कहा कि जो आपने हमें श्लोक सुना है यह भी हमें सीखना है और इसकी अन्यथा और भी आप हमें श्लोक सिखाइए तो भगवान वेद जी के शिष्य ने कहा गुरुदेव ने हमें दो सो लोग सुनाए थे सिखाए थे जो हमने सुना दी है अगर आपकी इच्छा सुनने की तो चलो हमारे संग हम तो हमें लेकर चलते गुरु जी के पास तो पहले वेधव्यास जी पीछे भाग रहे थे बेटा घर चल अब तो सुखदेव जी दौड़े दौड़े आ गए श्री सूर्य जी महाराज जी कहते सुनकर अधिक ऋषि जिस समय भगवान वेदव्यास जी श्री सुखदेव को जी को भागवत बढ़ाते थे उस भी हमने इस कथा को श्रवण किया जब सुखदेव को स्वामी महाराज जी ने राजा परीक्षा से इस कथा को कहा तब भी हमने इस कथा को श्रवण किया ये कथा में याद हो गई तो अपने बुद्धि के अनुसार हम आपको भी कथा श्रवण कराएंगे बोलो भक्त भक्तल भगवान सुखदेव जी कौन है सुखदेव जी साक्षात महादेव है इसका वर्णन हमारे पुराणों में आता है अब जैसे कि स्कंद प्राण में लिखा है नगर कांड के अंदर एक समय भगवान विधव्या की इच्छा हुई क्या हमारी भी पत्नी होनी चाहिए तो जबाली मुनि के पास गए तो जबाली मुनि की कन्या थी जिसका नाम था चिटी का जिसका दूसरा नाम था पिंगला इनसे विवाह हो गया अब हुआ कि बारह वर्ष हो गए कोई संतान का शंकर जी की तपस्या करी माता पिंगला ने उस समय शंकर जी ही पुत्र के रूप के अंदर श्री सुखदेव जी बनकर आ गए बोला हर महादेव की जय अरे शिव भक्तों को तो बड़ी दिलचस्पी से कृष्ण कथा को इस भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए के, के उनके ही इष्ट श्री महादेव जी सुखदेव जी बनकर आए और जिन्होंने ग्रंथ राज भागवत की कथा को कहा में लिखा है कि विशेष पुत्र शक्ति शक्ति पुत्र पराशर पराशर पुत्र कृष्ण द्वेप्याना और कृष्ण द्वे प्या के पुत्र हुए सुखदेव जी सुखदेव ही भगवान शंकर जी हैं में लिख दिया महाभारत के शांति में लिखा है भगवान ने प्राप्ति के लिए तपस्या की और शंकर और शंकर जिसे प्राप्त किया शंकर जी ही क्या बनकर आ गए भगवान के बेटा सुखदेव जी बनकर आ गए इसी प्रकार से लिखा है नारद प्राण के पूर्व भाग के अंदर श्री सुखदेव को स्वामी जी वेंकुट धाम भी गए थे भगवान के पास उस समय भगवान ने सुखदेव जी को आज्ञा करी कि हे सुख जाओ तुम्हारे पिता के पास श्रीमद भागवत महापुराण को अध्ययन कर उसका प्रचार करना तो आप कैसे टाल सकते हैं गे? तो इस प्रकार से हमें शिक्षाएं मिलती है प्राणों से कि सुखदेव जी कौन है महादेव हैं और महादेव को किसने आज्ञा दी भगवान ने आज्ञा दी क्या आज्ञा दी कि भागवत कथा को अध्ययन कर कर घर घर जाकर इसका प्रचार करना तुम्हें अपने मुख से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 एक अक्षणी सेना में इक्कीस रथ और हाथी होते होंगे, ठीक है यानी यानीसो दस होते हैं लोग हजार से पर जो रथ है, तो रथ पर चलाने वाला होगा और एक कौन होगा लड़ने वाला होगा और हाथी हाथी के ऊपर भी लड़ने वाला होगा एक लाख नौ हजार तीन सौ पचास सैनिक होते पैदल और पैंसठ घोड़े यानी घोड़े सवार सैनिक होते हैं यानी के एक अक्षणी सेना कितनी बनती है दो लाख चालीस हजार दो सौ सत्तर एक अक्षणी सेना के सैनिक होते ही है? कितने दो लाख चालीस हजार दो सौ सत्तर तो अट्ठारह अक्षणी सेना में कितने लोग होंगे फिर तो लिखा है तैतालीस लाख चौबीस हजार आठ सौ साठ ये होते हैं 18 अक्षरी सेना में तो इतनी बड़ी सेना थी और 18 अक्षरी सेना के अंदर सारे मारे गए केवल 10 लोग बचे तो सबसे पहले कौन थे भगवान कृष्ण दूसरे भगवान कृष्ण के सारथी दारूक जी और पांच पांडव कितने हो गए सात लोग हो गए अश्वधामा आठ कृतवर्मा नौ और कृपाचार्य दस ये दस लोग बचे हैं बाकी सब मारे गए इस तरह से भीम सिंह ने अपनी गधा से दुर्योधन की जंगा तोड़ दिया और घायल अवस्था में भूमि पर छोड़ दिया उस समय दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र थे जो थे अश्वथामा अश्व को महाभारत के आदि प्रवाह के अनुसार और गर्ग संहिता के गौलुक कांड के अनुसार अश्वत्मा को महादेव का हक्ष कहा गया है जैसे शंकर जी की तीसरा नेत्र है ऐसे अश्वत्थामा के माथे पर मणि थी अब हुआ ये कि जब अश्वत्मा आया अपने मित्र दुर्योधन को ऐसी दशा में देखा तो रोने लगा हे hey मेरे मित्र तू और मैं साथ साथ पले बड़े हुए विद्यासी की भोजन करते थे खेलते थे आज शत्रु ने तुम्हारी क्या दशा कर दी दुर्योधन ने कहा कि मुझे मेरी जंगा टूटने का शौक नहीं मेरे निदान में भाई मर गए और पांच पांडवों में एक भी नहीं मरा तो दुर्योधन ने कहा यह बात है तो आज ही मैं पांच पांडवों का सर काट के लेकर आ जाता तो अश्वत्मा की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा अगर तुम ऐसा करते हो तो जीवित रहा तो आधा राज्य किसका मेरा आधा राज्य तेरा और अगर वीरगति गति को प्राप्ति हो गया तो पूरा राज्य कौन भोग करेगा तू करेगा अब भाई अश्वत्मा चल दिया और उस समय विजय की रात्रि थी, थी क्योंकि पांडव लोग महाभारत के युद्ध को जीत गए थे अब ये पांडव लोग सोने जा रहे थे भगवान ने कहा लोग सोने जा रहे हो तो तुमने महाभारत का युद्ध जीता है लोग तुमसे तो मिलने के लिए आ रहे हैं और तुम्हें तो सोने की पड़ी है तो भगवान उनको लेकर चलेंगे अब हुआ ये कि उन पांच पांडवों के बिस्तरों पर उनके ही पांच बेटा सो गए जैसे कि सबसे पहले युद्धेश्वर महाराज जी के बेटा जिनका नाम था पतिविंद सिंह के के के के बेटा के बेटा नकुल के बेटा ए शता, निक, और के बेटा नकुल और श्रुतसेन हुए। तो ये अपने पिताओं के विस्तर पर सो गए और यहाँ जो है अश्वत्थामा आया अंधेरे की रात्रि थी निकाली चमचमाती और पांचों बच्चों के इसने क्या किए सरों को काट दिया अभी नहीं पता था ये बच्चे हैं गे?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 उनका सर कैसा था अपने पिता के तरह था बड़ा तो जैसे ही दुर्योधन ने हाथ में लिया दबाया वो सर फट गया दुर्योधन लगा दुर्योधन ने कहा मूर्खा तूने क्या किया पांच पानों की जगह पांच बच्चों के उनके वध कर दिया अरे जिद्दगार है तुझे जिद्दगार है तो इस प्रकार से कहने लगा अब दुर्योधन कहता है कि यही तो पांच बच्चे थे हमारे वंश में हमें जो क्रियाकलम कर देते हमें जल कर देते हमारे वंश को ही खत्म कर दिया ये शोक करता हुआ दुर्योधन मर गया सुधगुस्वामी जी कहते हैं सोनका जगह ऋषि दुर्योधन की जन्म कुंडी में ऐसा लिखा था कि जब इसके जीवन में हर्ष और शोक खुशी और गम आएगी, ये मर जाएगा अब यह हुआ कि अश्वत्थामा घबरा गया अगर ये पांच पांडव नहीं हैं, उनके बच्चे हैं तो अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है तो हुआ क्या अश्वत्मा भगा सवेरे द्रौपदी मैया अपने बच्चों को जगाने के लिए गई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 जब तक मैं अश्वत्थामा के सर को काट के नहीं लाऊंगा तो उसके सर पर खड़ियों का स्नान नहीं करना तब तक मैं अन नहीं लूंगा उस वक्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया जब भगवान को नमस्कार किया तो भगवान ने अपने रथ को निकाला और बातों ही बातों में भगवान ने तो तो तो अपने रथ को अश्वत्थामा के निकट पोछा दिया अश्वत्मा ने अगर देखा रे कृष्ण और अर्जुन आ गए तो अश्वत्थामा घबरा अपने रथ को भगाया कहा तक भगता क्योंकि उसके घोड़ों ने भी साथ छोड़ दिया था उसके घोड़े भी भूखे प्यासे हो गए थे उस समय अश्वत्थामा ने घबराकर कर ब्रह्मस्त्र चलाता और वो ब्रह्म भयंकर अग्नि पैदा करता हुआ श्री अर्जुन के पास आने लगा अर्जुन ने कहा प्रभु ये कैसी भयंकर अग्नि मेरी ओर आ रही है भगवान ने कहा अर्जुन ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मस्त्र चलाया ये चलाना जानता वो लौटाना नहीं जानता तुम ब्रह्मस्त्र को चलाना भी जानते हो लौटाना भी जानते हो इसलिए तुम भी अपने ब्रह्मस्त्र को चलाओ और दोनों अस्त्रों को अपनी ओर कर लो अब हुआ ये कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा करी और अपने ब्रह्मास्त्र को चला दिया और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र जो था वो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आगे नहीं आने दे रहा था दोनों अस्त्रों के टकराने से भयंकर अग्नि प्रकट होने लगी संसार चलने लगा भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन दोनों अस्त्रों को अपनी और कर लो नहीं तो इसकी अग्नि से पूरा संसार जलकर भस्म हो जाएगा तो उस समय तुरंत अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को अपनोर कर लिया चमचमाती तलवार निकाली अर्जुन अश्वधामा के सर को काटने की सुगंध खाई थी पर जैसे ही अर्जुन चमचमाती चम हुई तलवार निकाल कर लेकर गए अश्वधामा को देखकर अर्जुन को दया तो धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा भगवान ने कहा अर्जुन मारो इसे ये पापी है इसने सोए बच्चों का वध किया देखो अब भगवान हमें छह तरह के पापी बताते हैं एक जो असावधान हो अपनी मस्ती में हो उसको कोई मार दे इसको पाप बताया गया अगर कोई नशे में हो उसका कोई वध कर दे वो भी पापी है अगर कोई पागल हो उसे मारा जाए वो भी पापी है और अगर कोई सोया हो उसको मार दिया जाए ये भी पापी है अगर कोई डरा हुआ हो उसको मार दिया जाए ये भी पाप है और अगर कोई रथहीन हो उसे मार दिया जाए ये भी पाप बताया गया है तो भगवान ने कहा इसने सोए बच्चों को मारा ये पापी है तुमने सुगंध खाइए, इसके सर को काटो अर्जुन ने कहा प्रभु आप ठीक कहते हैं ये पापी मैं इसे द्रोपदी के पास लेकर चलता हूं जैसा द्रोपदी कहेगी हम वैसा ही कर लेंगे भगवान ने कहा ठीक है तो अर्जुन ने पशु को कैसा बांधते हैं ऐसा बांधा अश्वत्मा को रथ पर पटका जैसे ही अस्तिनापुर गए तो पशु की तरह घसीटते हुए लेकर जा रहे थे ध्रोपदी की दृष्टि बढ़ गई द्रौपदी को ऐसा लगा कि मेरे स्वामी अर्जुन अश्वत्मा को घसीटते हुए लेकर नहीं जा रहे अपने गुरुदेव को लेकर जा रहे हैं द्रौपदी दूरी दूरी आई और अश्वत्मा के रस्ते को खोल रही है क्या कह रही है मुच तामुच ता राम गुरु यह आपका पूजन है इनके ही पिता के द्वारा आपने सबसे श्रेष्ठ धनुद्या को सीखा और इनके ही पिता ने आपको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहा आपको इनको वध नहीं करना चाहिए इनको मारने से मेरे बच्चे मरे बच्चे तो वापस आ नहीं सकते अरे जैसे मैं अपने बच्चों के लिए दुख कर रही हूँ वैसे इनकी मां कृपी भी इसके लिए शोक करेगी और मेरे सर पर तो आप पांच पांच हो और ये तो अपनी माता तो कृपी का एक लोता हैगा इसलिए प्रभु इसको आप छोड़ दीजिए नकुल सहदेव ने कहा ध्रोपदी ठीक क्य छोड़ दो पर भीम को इनकी बात ठीक नहीं लगी अपने दांत को पीसते हुए अपनी कथा को पटकते हुए भीम सिंह ने कहा हे hey, मेरे भाई अर्जुन तुमने सुब खाई है अश्वथामा के सर को काटने की इसका वध करो ये पापी है तो छह तरह के पापी बताए गए हैं जिसका हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर जिसके जहर देने वाला तो जहर के अंदर क्या है मिलावट करने वाला ये भी पापी है जो हमें जहर दिया जा रहा है आग लगाने वाला तो आग दो तरह के तो लगती है एक जीवा से लगती है और एक माचिस से लगती है दूसरा हत्या तीसरा हथियारों से आक्रमण करने वाला छुरी चाकू पिस्तौल डंडे से आक्रमण करने वाला चौथा धन लूटने वाला पांचवा दूसरे की भूमि को हलन करने वाला और छठा प्राय स्त्री वाला ये पापी है तो भीम सिंह कह रहा है कि इसने बच्चों को मारा है इसमें ब्राह्मण तत्व नहीं है इसको मारो नहीं तो तुम झूठे कहलाओगे अब एक बोले मार एक बोले नहीं मार उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा नमस्कार किया अपने भक्त की बात समझते भगवान को देर ना लगी उस समय भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया भगवान क्या कहते हैं ब्रह्म बंदोलन हंतव्य आता उदाहरण मई वो भयामान आतम परिपानु शासन यानी कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए तो कौन ऐश्वधामा ब्राह्मण है है अर्जुन अर्जुन ने बोले पापी को छोड़ना नहीं चाहिए तो अश्वत्थामा कौन है? है। उस समय तेड़ी बात तो अपनी तलवार के ना से निकाल दिया उसकी गाड़ी मुझको आधा मूड दिया और धक्के देकर अकमानित कर अश्वत्मा को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया इस तरह अश्वधामा जीवित रहते मृत्यु की तुल्य हो गए इसी तरह से एक दिन की बात थी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ माता कुंती के चरणों में नमस्कार किया बोले बुआ जी मेरे संग दारू जी आए हुए इन्हें अपने पत्नी बच्चे याद आ रहे यदि आप कहें तो हम भी द्वारका चले जाएं। मेरे भी परिवार से बहुत समय हो गया बहुत दूर दूर रहा माता कोंती के चलों में नमन कर रहे हैं पांडवों से मिले भगवान रथ पर चल रहे हैं सीधे हाथ से भगवान सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं उस समय श्री सूर्जी महाराज जी कहते बाल विधवाई, ही बाल विधवा अर्जुन की बहू अर्जुन के बेटा अभिमन्यु की पत्नी थी क्योंकि अभिमन्यु के द्वारा माता उतना गर्भवती हो गई थी उसके पेट में आग लगी थी क्योंकि अश्वत्था अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन आया था और ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ा तो पांच बुक बनाकर ब्रह्मस्त्र किन के बाद चला गया पांच की और ब्रह्मास्त्र का एक हंस गर्भवती उत्तरा के पेट में चला गया क्योंकि तो अश्वत्थामा आपकी बार ये थाम कर आया था कि मैं पांडवों को भी मारूंगा और इनके वंश को भी क्या कर दूंगा खत्म कर दूंगा इस तरह से जब माता उत्तरा के पेट में जलन होने लगी माता उत्तरा दौड़ी दौड़ी क्या कह रही है के पाही पाही महायोगी देव देवा जगत पते नान्यम तद भयन पश्यत मृत्यु परा स्वरम पाहि पाहि माम करके भगवान की स्तुति करने लगी दया करो देव पत, जगत पति रक्षा करो मैं भले मर जाऊँ गम नहीं है पर मेरे पेट में मेरे पति की निशानी है आप इसकी रक्षा करें भगवान ने कहा झाँक कर देखे तो शरीर कौन है अरे भगवान ने देखा इसके तो पेट में मेरा भक्त है तो धन्य माता उतरा देखो अगर देखा जाए जो गलती द्रौपदी ने की वो गलती उतरा ने नहीं की द्रौपदी ने, ने पहले अपने पत्नियों से पुकार लगाई ससुरों से लगाई गुरुजनों से लगाई जितने सभा में लोग थे सबसे पुकार लगाई पर किसी ने उसकी रक्षा नहीं की अंत में द्रौपदी ने किसे पुकारा कृष्ण को पुकारा पर ये गलती माता उतरा ने नहीं की माता उतरा सीधे ही कृष्ण के बाद पुकार लगाते हुए आ रहेगी बोल भगवान के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 तो गोविंद देव जी के यहाँ चरित्र आता है कि एक समय सारे भक्त लोग गोविंद देव जी के यहाँ भक्तमाल की कथा चल रही थी आषाठ मास आ गया रथ यात्रा का उत्सव आ गया तो सबने का कथा तो अपने घर की ही चलो थोड़ा कथा बंद कर देते हैं जाते रथ यात्रा में जैसे यहाँ हुआ रथ यात्रा तो यही चक्कर हुआ क्या तो वो रथ यात्रा में चले गए जब रथ यात्रा से लौट आए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 और विचार करती है कि कृष्ण ने इतना बड़ा कार्य किया कोई धन्यवाद नहीं अब माता भगवान भगवान ने कहा भूआजी में कहा था भगवान हो गया मैं तो तेरा भतीजा बोले अब चुप कर जा जब मैं तुझे भगवान कहना चाहती हूँ तुम भूआजी भूआ जी, भुआ जी कर, कर ऐसा माया का पर्दा डाल देता है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 भगवान क्या करना चाहते हैं भगवान के लक्ष्य को भेद को कोई नहीं जान सकता और आप सबके भीतर भी है और बाहर भी मैं आपको क्या करती हूँ नमस्कार क्या कर रही एक माता को भगवान को नमस्कार कर रही है माया जमनिका चन्नम अज्ञान दोक्ष जामयम न लक्ष्य से मूल दृशा नाटो तो नट्य धरो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 अपनी मस्ती में भजन में मस्त रहते हैं आपकी माया से जीवों की बुद्धि पर काई जम गई है जैसे पानी में ना काई जम जाती है गंदा हो जाता है इतना माया जब आ जाती है तो माया क्या करती है काय जमा देती है बुद्धि पर और जब बुद्धि पर काई जम जाती है तो कोई चीज ना तो समझ में आती है और ना कभी आएगी तो उस काय को कैसे साफ करना चाहिए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 इस तरह भगवान भी कौन है वस्तल है भगवान भी कौन है भक्त वस्तल है और वस्तल कौन है हमे बचने में भी बहुत गंदगी भरी पड़ी पर भगवान की कथा क्या करती है चट चट मतलब जैसे हमारे अंदर कानों में जाती है तो उसकाई को क्या करती है साफ कर देती है आपकी माया से संसार नाटक की तरह देखो दो नाट बड़े मशहूर है नाटक खेल एक कटपुतली का एक मदारी का तो मदारी के खेल में कौन थकता है पर कटपुतली के खेल के अंदर कटपुत्री को नाने वाला थक जाता है कठपुतलियां कहती कब तक तो नचाएगा नशा इसलिए संत क्या कहते प्रभु हम आपकी कठपुतलियां नचाओ कितना नशा होगा अब कटपुत्री का खेल दिखाने वाला कितना खेल दिखाएगा एक घंटा दो घंटा तीन घंटा फिर तो उंगलियां ही थक जाएगी इस तरह से प्रभु आप नटवर हैं और क्योंकि देखो दो लोगों को बड़ा सजाया जाता है नट और वर नाटक करने वाले को अगर सजा सजाकर स्टेज पर भेज दिया जाए जा जा तो जल्दी करके कोई पहचानेगा नहीं इतना प्रभु आप भी तो नौटंगी की तरह लीला करते रहते हैं इस मंच पर आते हैंगे क्या करते हैं कभी वरा बन जाते हैं जब वरा रूप में आपको कोई पहचान लगता तो आप तुरंत नर और आधे पुरुष और आधे सिंह बन जाते हैं जब वो ध्यान करने लगते कौन है फिर आप पीचवे बन जाते हैं जब ध्यान करने लगे कौन है आप फिर आप संत बनकर आ जाते हैं, जब कोई ध्यान करने वाला, ध्यान करने करने वाला लगे कौन हो आप तब धनुषधारी राम बनकर आ जाते हैं शाम बनकर आ हैं, क्योंकि आप नटवर हो आप कब कौन सा नाटक कर कोई जान नहीं सकता इसी तरह से एक मरतबा एक संत ने भगवान से कहा प्रभु मुझे आपने इस नाटक मंच के ऊपर बुलाया क्या करने के लिए नाटक करने के लिए हम सब नाटक तो कर रहे हैं इस मंच के ऊपर जैसे नाटक करने वाले जब आते हैं स्टेज पर किसी को अपना माँ बना लेते हैं किसी को अपना बाप बना लेते हैं किसी को पत्नी बना लेते हैं किसी को भाई बना लेते हैं किसी को ना जाने क्या क्या बना लेते हैं क्या तो कब तक रिश्तेदारी रहती जब तक पर्दा हटा होता है जैसे ही वो नाटक पर्दा बंद हो जाता है हे तूने ऐसे किया तूने वैसे किया यू किया सब मर्यादा सब खत्म हो जाती है तो संत ने कहा प्रभु मैं तो आपके संग आपके धाम पर बैठा था तो आपने क्या कहा हे भैया चल नीचे आ इस मंच के ऊपर नाटक करना है तो संत ने मांग क्या करी संत ने कहा प्रभु अगर आपको मेरा नाटक पसंद आया तो हमें इनाम दीजिएगा और अगर आप कहते हो कि तुम्हारा नाटक ठीक नहीं है तो मुझे इस मंच पर नाटक कराने के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं है नहीं समझे भाई संत ने कह दिया मैं तो मुक्त तो होकर आपके धाम में आपके पास बैठा था आपको ना जाने क्या सोची चल भाई नीचे आ जाए नाटक करना है जब आपने बुलाया है इतने आदर मान से नाटक करने के लिए तो इनाम दो क्या इनाम दे भाई अपने धाम दो इनाम के अंदर क्या चाहिए धाम को हमको नाटक अच्छा लगा और अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे नाटक अच्छा नहीं लगा तुम तो आपने धाम से नीचे क्यों बुलाया मुझे दोनों तरफ ही धाम की बात चल रही है इस तरह तो से प्रभु आपके भेद को कोई नहीं जान सकता हाँ जादूगर के संग जमूरा होता है जादूगर खूब जादू दिखाए जनता बावरी हो करती हे कबूतर बना दिया हे गायब कर दिया जमूरा साइड में हाजरा होता है जमूरा बोलता रहे देखो सब सब नोटक चल रहेगा सब क्या चल रहा है ये सब नोटक चल रहेगा नाटक चल रहेगा कौन कहता है झम्बूरा और हम क्या करते है? कर हैं वो नाटक देखकर कर बाबरे होते हे जादूगर ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया तैसा कर दिया ऐसे करते भैया तो इस तरह से कौन है जमूरा जो नमूरा जम्बूरे होते गुरुजन और जादुगर कौन होता है भगवान भगवान क्या कर रहे हैं क्या लीला चल रही है गुरुजनों को पता होता है? पर दूसरी जनता बावरी हुई थोड़ी ऐसा कर दिया वैसा कर दिया इस तरह से आप भक्त वस्त ने प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ कृष्णाया वसुदेवाय देव की नंद गोप कुमार आया गोविंद आय नमो नमो हे कृष्ण आप वसुदेव जी के बेटा हैं इसलिए आपका नाम क्या है वसुदेव आप देवकी के लाल इसलिए आपका नाम है देव की नंद पर आपने वसुदेव देवकी क्या के यहाँ केवल अवतार लिया और लीलाओं का आनंद नंद गोप कुमार आया तो नंद जी के यहाँ आप थराठे बजाकर सोते थे और गोप कुमारों के संग आप लीला करते थे हे hey, से प्रेम करने वाले प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ नमहा पंकज नाभ आया नमहा पंकज मालिनेमात्र आपकी गहरी नाभी है कमल के फूल की तरह आपके गाल कमल के फूल की तरह आपके नेत्र आंखें कमल के फूल की तरह आप पूरे ही कमल के फूल की तरह हैं मैं आपको क्या कहती हूँ नमस्कार हे प्रभु आपसे यही वरदान की कामना करती हूं कि मुझे दुख दो क्या मांगा माता ने भगवान से दुख दो तो भगवान ने कहा तुम दुख मुझसे क्यों मांग रही हो तो माता कोंती ने कहा देखो जब तक दुख था आप हमारे पास थे और आज हमें राज्य सुख देकर हमारे पास नहीं जा रहे इसलिए हे प्रभु हमें सुख नहीं दुख चाहिए ताके आपका सोल बना रहे आपका दर्शन बना रहे माता कौंती कहती है कि मुझे याद है कि जब आपने यशोदा के माट, -माट को तोड़ दिया था उस समय यशोदाइया आपको छाए से मारने के लिए आई उस समय आपकी आंख का काजल भे गालों से आपके वस्त्रों पर गिरने लगा और आप मैया से प्रार्थना करते थे मैया मत मार मत मार मत मार मैंने वो झाके कि हे प्रभु मैंने यही विचार किया क्या आप इतने शक्तिमानों के बड़े बड़े राक्षस आपसे भयभीत हो जाते हैं जैसे गीता के अंदर नहीं जब 11वां अध्याय 11वें अध्याय के अंदर भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने क्या देखा प्रभु आप इस भयंकर रूप को देखकर देवता भी घबरा रहे मैं भी घबरा रहा हूँ ऋषि भी घबरा रहे है आप मोटी मोटी आंखें फाड़ संसार को देख रहे थे इतना भयंकर आपका रूप माता कौनती कहती है कि प्रभु मेरे बच्चों पर जब जब विपता आई आपने उनकी रक्षा करी जबकि आपके मामा कंस ने आपके छ भाइयों को मार दिया आपने उनकी रक्षा नहीं करी मैं कहाँ तक हूँ शत्रु कोई बार नहीं घर में है इच्छा मृत्यु वरदानी विषम पितामह, कर्ण दो महान योद्धा पर इन महान योद्धाओं से आपने हमारी रक्षा करी मेरे बच्चों की रक्षा करी मेरे बेटे भीम को दिया था विष मारने के लिए पर आपके आशीर्वाद से वो तारक बनी गया लक्षा भवन मोम के घर में मेरे बच्चों के संग मुझे जलाना चाहा प्रभु आपने हमारी रक्षा करी बस प्रभु मैं तो आपसे यही कामना करती हूँ कि आप मुझे दुख दीजिए और चले जाइए दुख भगवान के पास था ही नहीं इसलिए भगवान ने दुख दिया नहीं जो भगवान को इतनी जल्दी हो रही द्वारका जाने की वो सब खत्म हो गई और भगवान अस्तिहापुर में रुक गए एक दिन के बाद कि ब्राह्मण समाज भगवान के पास आए और कहा प्रभु विष्णु पितामा अपना आप युद्धीश्वर महाराज जी को ज्ञान का उद्देश्य दो युदीश महाराज जी राजगति पर नहीं बैठ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने बंधुओं का वध किया मैं पापी हूँ ये विधवा बि स्त्रियाँ जितने इनके आंसू धरती पर गिरेंगे उतने वर्षों तक मैं नरक करूंगा मेरे द्वारा मेरे गुरुजनों का वध हुआ मेरे पिता का वध हुआ मेरे परिवारजनों का वध हुआ पिता मतलब पितामा विषम पितामा जी हाँ तो तो आप उन्हें ज्ञान को अपदेश और हमने तो कहा ऋषि ने कहा कि हमने तो कहा है युदेश्वर महाराज जी को कि आप जो है अश्व में यज्ञ आदि कर लें तो क्या कह रहे हैं युदीष्वर महाराज जी और उसमें भी तो पाप लगेगा जीवों की हत्या होगी तो आप समझाइए तो भगवान ने कहा तो मेरी बात तो उनके समझ में आने वाली नहीं मुझे तो छोटा ही समझते हैं तो क्यों ना इन्हें मैं विषम पितामा जी के पास लेकर चलता हूँ वो जो है तीरों पर लेटे हैं ये दिन से तो मैं उन्हें अपना दर्शन भी दे दूंगा और उनके द्वारा ज्ञान का उपदेश भी करवा दूंगा तो इस तरह से सवेरे भगवान जो है वो पांडवों को रथ पर बिठाया और कुरुक्षेत्र के मैदान पर गए तो उस समय जो है ब्राह्मणों ने सुना के विष्ण पिता ज्ञान का उपदेश दे तो ब्राह्मण जन्म हैं भगवान परशुराम जी भी हैं परशुराम जी उन शिष्यों को लेकर आ रहे हैं जो विषम पितामा जी को बुरा समझते थे नालायक थे क्योंकि जब जब काशीराज की कन्या थी तीन कन्या थी उनका जब हरण कर कर आए थे विषम जी तो उस समय जो अंबा थी वो राजा शलु से प्रेम करती थी अब विषम पितामा जी ने उसे भेज दिया था पर राजा राजा शलू ने कहा कि देखो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार मुझे विषम जी ने हरा दिया है अब तुम्हारे पति वो ही बहेंगे तो जब अंबा विषम पितामा जी के पास आई कहा कि आप मुझसे विवाह करो तो विषम जी ने क्या कहा कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं तो विवाह नहीं करूँगा तो उस समय ये परशुराम जी के पास गई भगवान परशुराम जी आए अंबा के संग कहा विष्ण मेरी इच्छा है तुम अंबा से विवाह करो बोले गुरुदेव क्षमा करना कि मैंने संकल्प लिया कि आजीवन कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं विवाह नहीं करूँगा तो उस समय परशुराम जी ने भगवान श्री विष्णम पितामा जी से युद्ध किया था और जब युद्ध किया तो उस समय परशुराम भगवान जी के एक शिष्य विष्णम पितामा जी को पूरा भला कहने लगे तो विष्णु पितामा जी उन शिष्यों को लेकर परशुराम जी भगवान उन शिष्यों को लेकर आ रहे हैं जो विष्णम पितामा जी को बुरा समझते थे बोले भक्त वत्तल भगवान की तो उन्हें लेकर आ रहे हैं इस तरह से ब्राह्मण आदि समाज उनके दाएं बाएं और खड़ा हो गया चरणों के पास पांडव खड़े हो गए और सर के पास अर्जुन तो अपने कृष्ण खड़े हो गए उस समय विष्णु पितामा जी ने क्योंकि हाथ पैर तो हिला नहीं सकते थे बाण लगे हुए थे तो पलकों को ऊपर नीचे किए अपने मुख से कहा कि कृष्ण कहाँ अब भगवान तो सर के पास थे भगवान चरणों के पास हो बाबा आपने हमें याद किया तो विषम पिता मजने का प्रभु आज आप पर्दा ना करें और जब तक मैं अपने शरीर का त्याग ना कर दूं मेरे सामने मुस्कुराते रहना के देवो भगवान ने हम प्रसन्न ध्यान पतस चतुर्भुजा इसलिए मेरे सामने मुस्कुराते रहना कितने हाथ में रहना चतुर्भुज चार हाथ में रहना तो मानो भगवान ने कहा अच्छी ड्यूटी लगा दी बाबा तू इच्छा मृत्यु वरदानी तू तो सालों साल लेटा रहेगा तुम मैं क्या खड़ा ही रहो क्या मानो भगवान ने कहा भागवत का प्रदन तो नहीं बता रहो बात उस वक्त जो है भगवान कृष्ण ने कहा बाबा युद्धेश्वर महाराज जी राजगति पर नहीं बैठ हैं आप इन्हें ज्ञान का उपदेश दीजिए इतने में द्रौपदी को हंसी आ गई भीषम जी ने कहा बेटी तू पतिवरता स्त्री क्यों हंसी द्रौपदी ने कहा, बाबा जो ज्ञान का उपदेश आज देने जा रहे हो उस समय ही ज्ञान का उपदेश देते जिस समय मेरा चीर खींचा जा रहा था तो महाभारत में प्रसंग आता है कि जिस समय दुर्योधन ने अपनी पत्नी भानुमती को जुए पर लगा दिया था उस समय युजिष्ठ महाराज जी ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए पर लगा दिया था युद्धिस्तर महाराज जी अपने पतिनि को हार गए थे उस समय दुर्योधन का भाई था दुशासन तो दुर्योधन ने कहा दुशासन से कि जाओ द्रौपदी को सभा में लेकर आओ उस वक्त द्रौपदी एक वस्त्र में थी और द्रौपदी ने अपने देवर दुशासन से कहा मैं सभा में नहीं आ सकती मैं रजस्वला हूँ मैं अपवित्र हूँ अगर मैं सभा में आऊंगी तो सबकी आयु खत्म हो जाएगी फिर भी बाहर से घसीता हुआ अपना द्रौपदी को लेकर आ गया दुशासन उस समय दुर्योधन ने कहा कि इसे मेरी जंगा कपड़े उतार दो ये बात कही करण है उस वक्त भीम सिंह वहां पर मौजूद है भीम सिंह ने कहा कि सर्व व्यापक भगवान को साक्षी मानकर मैं स्वप्न खाता हूँ दुर्योधन अगर मैं जीवित रहा समय आया मैं तेरी को तोड़ दूंगा। अब महाराज हुआ कि की चीर को खींचा गया किसने उतारा चीर? उस समय द्रौपदी ने सबसे पुकार की किसी ने उसकी रक्षा नहीं करी द्रौपदी ने कह दिया मेरा भाई समुद्र के बीच में रहता है वो मेरी रक्षा करेगा तो सभा बीच में कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारने लगे उस समय भगवान का अवतार हो गया बोले वस्त्र अवतार भगवान की जे वस्त्र अवतार भगवान प्रकट हो गए उस समय वो हजारों हाथियों का भर रखने वाला दुशासन परेशान हो गया बोले साड़ी है किनारी है किनारी मध्य साड़ी है सब परेशान हो गए बोले नहीं नहीं साड़ी के अंदर स्त्री है बोले नहीं द्रौपदी के अंदर साड़ी है पर समझ ना सके उस समय भगवान ने किसी को दर्शन ले दिया क्योंकि सब पाप आत्माएं हो गई थी पांडवों तक को भगवान ने दर्शन नहीं दिया केवल भगवान ने अपने भक्त द्रौपदी को दर्शन दिया द्रोपदी ने कहा सका इतना खुद ने कहा पानी के बीच में रहता द्वारका में तो मुझे यहाँ हस्तिनगपुर से द्वारका में जाना पड़ा द्वारका वाला बनकर तेरे पास आना पड़ा तो मानो द्रौपदी कह रही है कि बाबा जिस समय मेरा चीर खींचा जा रहा था उस समय ज्ञान का उपदेश देते तो ये नो बताती नहीं तो विष्णव पिता महजी ने कहा बेटी जैसा अन मन तो राजा शिवी की कथा की राजा शिवी के राज्य में एक सुनार था ब्राह्मण देवते ब्राह्मण देव, देव अपनी कन्या का विवाह करने जा रहे थे सुनार से गहना बनाया कन्या गहना पहनकर ससुराल में गई और जब ससुराल वालों को पता लगा कि गहना तो खोटा है उसे निकाल दिया वे कन्या रोती रोती जब अपने पिता के पास आई कि बोले पिताजी सुनार ने हमें ठग लिया खोटा घहना बना कर दे दिया हैगा। तो उस समय राजा शिवी के पास ब्राह्मण देव गए बोले राजन तुम्हारे राज्य में अन्याय हो रहेगा मैंने सुनार से अपनी कन्या का धन घहना बनाया और उसने खोटा बना कर दे दिया इसके कारण मेरी कन्या का घर खराब हो उस समय राजा ने सैनिकों को आदेश दी कि जाओ उस मूर्ख पापी सुनार को बंदी बना दो तो बंदी बना दिया जितना उसका धन आदि था अन आदि था वो भी लेकर आ गए एक दिन क्या हुआ कि जो सुनार का अंत था उसी के राज्य में रसोई बना दी गई और उस रसोई को राजा शिवी के पुरोहित ने भी खा लिया अब वो पापमय अन्न खाने से प्रोहित का मन गंदा हो गया और पुरोहित ने राजा शिवी की पत्नी का हार चुरा लिया अब जब वो गया तो एकादशी की तिथि आ गई दूसरे दिन उसने एकादशी का व्रत किया द्वादशी के दिन व्रत को खोला तो पापमय अंता उसकी ताकत खत्म हो गई बुद्धि शुद्ध हो गई अरे मैंने तो रानी का हार चुराया तो ब्राह्मण देव रानी का हार लेकर आ गए और राजा से कहा लो राजन मैंने आपकी पत्नी का हार चुराया राजा बड़े चिंतामग्न हो गए अगर इसने चुरा भी लिया तो मैं तो इस पर शक कर नहीं सकता था कि लेकर क्यों आया है तो उस समय सलाहकारों से पूछ लिया तो सलाहकारों ने कहा कि जो पापी सुनार का आपने अन्न बनाया था उस अन्न की रसोई आपके पुरोहित ने खाई और वो पापमय जाने से इसके शरीर में पापमय हो गया इसने जो वर्त किया वो पापमय अन्न शरीर से निकल गया इसलिए बुद्धि शुद्ध हो गई तो वो आपकी पत्नी का घेना लेकर आ गया तो यहां पर विषम जी ने कहा मेरी बेटी मैं भी खाता था पापी दुर्योधन का अन्न इसलिए मेरा भी गंदा हो गया था मन पर मैं आज तीरों की संज्ञा पर लेटा हूं मेरे शरीर से दुर्योधन का पाप मैं अन्न चला गया रथ की धारा में अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है अब मैं ज्ञान का उपदेश दे सकता तो बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश विषम पितामा दे रहे हैं दान धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म विभागशा स्त्री धर्म भागवत धर्म समस्या विषम पितामा जी सबसे पहली तो बात हमें यह बताते हैं कि दान देना चाहिए क्या देना चाहिए दान धन, और राजा को धार्मिक होना चाहिए मोक्ष धर्म क्या है इसका भी उपदेश दिया कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी स्त्री धर्म क्या है स्त्री की क्या मर्यादा हमारे सत्य सनातन धर्म के अंदर इसके विषय में भी बताया अब जैसे कि भगवान श्री विष्णु पितामा जी कहते हैं सबसे पहले क्रोध नहीं करना चाहिए दूसरा झूठ नहीं कहना चाहिए एक झूठ हमारा कई पुण्यों को नाश कर देता हैगा, तीसरा दान देना चाहिए चौथा क्षमा कर देना चाहिए पांचवा अपनी पत्नी से संतान पैदा करना चाहिए छठा किसी से शत्रु भाव नहीं रखना चाहिए सातवां मन और शरीर से शुद्ध रहना चाहिए आठवां सरल रहना चाहिए, नौवां सेवक का पालन करना चाहिए विषम जी कहते हैं कि सं को दान देना चाहिए, चाहिए ब्रह्मचारी को को यज्ञ करना और सन्यासी ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी चाहिए विषम पितामा जी कहते हैं प्रभु मुझे याद है आपने मेरी प्रतिक्रिया के लिए अपनी प्रतिक्रिया को तोड़ दिया था तो हुआ यह था कि महाभारत को लगभग चार पांच दिन हो गए होंगे युद्ध को ना तो कोई पांडव मरा ना तो उसकी सेना मरी तो उस समय दुर्योधन ने विषम पितामा जी से कह दिया बाबा मैं जानता हूँ तुम पांडव उससे मिले हुए विषम जी ने कहा दुर्योधन चुना कैसे चना कैसे भुन के खाते है ऐसे में पांच पांडव को भून कर खा जाऊं वो तेड़ी तांग वाला सामने था था कौन भगवान तो विषम पितामा जी ने कहा दुर्योधन कृष्ण ने क्या कहा मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा तो या तो श्री कृष्ण को कल अस्त्र उठाना पड़ेगा या तो कल इन पांच पांडवों को मरना पड़ेगा ये कह दिया विषम पितामा जी ने अच्छा सुन लिया किसने भगवान कृष्ण ने आपको बेचैनी लग गई आधी रात के समय भगवान कृष्ण चले गए अर्जुन के पास अर्जुन घेरी नींद में खराटे बजा सो रहे भगवान ने कहा अर्जुन उड़िया सवेर तू मरवा वालो है अर्जुन बोलते हे माधव सोने दो ने मुझे आप हो होने भगवान बोले लो मैं इसे कह रहा हूँ कि तू मरने वालों है और ये मुझे क्या कह रहा है कि आप हो होने और एक भक्त का आसरा क्या है एक भक्त की शक्ति क्या है भगवान इसलिए तो हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हम क्या भगवान की चिंता करेंगे भगवान हमारी चिंता कर देंगे फिर भगवान जो है द्रौपदी के पास चलेंगे रात्रि में तो द्रौपदी को भगवान ने नमस्कार किया सकी कैसी हो बोले ठीक तो उस समय द्रौपदी ने कहा सका सब कुशन मंगल तो इतनी रात्रि में भगवान ने का इतनी रात्रि में कोई खुशन मंगल होता किसी के आने का तो बोले क्या हुआ बोले द्रौपदी विष्णम पितामा जी ने कह दिया है। कल एक नहीं दो नहीं तीन नहीं तेरे पाँच पतियों का वध कर देंगे द्रौपदी तो रोने लगी तो भगवान ने कहा रोती क्यों बोले आपने तो कहा मेरे पति मर जाएंगे तो भगवान ने कहा हमने कहा मर जाएंगे भी मरे नहीं हैं तो भगवान द्रौपदी को अपने संग लेकर चल दिए और वहाँ पर जो है कौरव विष्णम जी से मिलकर चले गए थे तो जी आँख बंद किए ध्यान कर रहे थे जब तब कर रहे थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाले बने माथे पर भी कपड़ा बांधते हो बांधा माता हाथ में डंडा था और कंधे पर काली कमल थी तो डंडा लिया भगवान जा रहे थे और द्रौपदी की चप्पल टक टक बड़ी मार्ग में करने लगी भगवान ने कहा ये तो हमें मरवा देगी तो भगवान ने क्या किया कि एक हाथ में तो डंडा था और एक हाथ में भगवान क्या किया द्रौपदी की चप्पल लेके चल दिए अब जैसे ही विष्प जी के दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपालों ने भगवान को कहा है सेवक जाओ वहाँ जाओ और को का महारानी अंदर आ जाएगी द्रौपदी ने प्रवेश होते ही द्रोपदी ने क्या कहा प्रणाम पितामह। और विषम पितामा के मुख से निकल गया सौभाग्यवती उस समय ने कहती है, भाबा मैं द्रोपति हूं तो विषम पितामा जी चौंक है बोले द्रोपति है लो मैंने क्या कहा था कि इसकी पतियों को मार और अभी आशीर्वाद भी दे दिया सौभाग्यवती भवो विषम तो पितामा के मुख पर मुस्कान आ गई विषम पितामा जी ने कहा द्रोपति कृष्ण लेकर आये बोले हाँ विषम तो पिता तो काली कम्बल को उड़े भगवान लेटे थे तो विषम पितामा जी भगवान के चरणों में लोट करने लगे जैसे संपर्श किया तो भगवान ने माथे से कम्बल को हटाया तो द्रौपदी की चप्पल भगवान कृष्ण के सर के नीचे अब तो विषम पितामा जी लगे विषम ने कहा प्रभु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 और चक्रा भगवान ने टूटे पही का ले लिया विष्णम पितामा जिन्होंने धनुजमान छोड़ दिया बोले तो प्रभु आज मुझे मुक्त करो और जिस समय भगवान कृष्ण विष्णम पितामा को मारने के लिए जा रहे थे उस समय भूमि काँप गई थी भूमि ने कहा कृष्ण तो झूठा है कि कृष्ण ने महाभारत जी उससे पहले क्या कहा था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा केवल सारथी बनूंगा और इसने तो अपने वचन को भुला दिया पर मुझे भी तो वचन दिया ना मैं तेरा भार हल्का करूंगा तो ना जाने भार हल्का करेंगे नहीं करेंगे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 घर यदुवंशी लो पांडव लो बोले हम हमारे सामने तो बाबा बाल बनते थे बाबा ने विवाह भी कर लिया कन्या का जन्म भी हो गया तो कौन है आपके कन्या तो कौन है इति मति रूप भगवत सातवत मति ये बुद्धि बुद्धि रूपी मेरी कन्या का विवाह प्रभु मैं आपके संग करना चाहता हूँ बुद्धि जब कृष्ण के चलो में सती हो जाएगी तो यहाँ तहा जाने वाली नहीं इस तरह से विषम पितामा जी ने खूब भगवान की स्तुति करी भगवान को नमन करते हुए विषम पितामा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया जब विषम पितामा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया तो पानव रोने लगे हे भगवान ने कहा मत जो गति विष्णम ने प्राप्त की दूसरों को मिलना दुर्लभ है इसलिए शोक नहीं हर्ष करना चाहिए फिर देवताओं ने फूल की वर्षा करी अवसराय नाचने लगी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 फिर आठवेद्य के छठे श्लोक में कहते हैं ये अर्जुन शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वे उस उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है तो जी ने तो भगवान का ध्यान किया भगवान में चिंतन लगाया इसलिए विषम पितामा जी को भगवान की प्राप्ति हो गई बोलो भक्त भगवान की जय इसी तरह से पांडवों ने विषम पितामा का अंतिम संस्कार किया और भी जो अन्य जो युद्ध मरे थे उन सब का हरिद्वार पर क्या हुआ अंतिम संस्कार हुआ तो एक बात दोहराते चलते था कि लोगों के ये बात काम आ जाए शराध के विषय में तो शराध जो है शराध वो पंद्रह बताए गए महाभारत के अनुसार और मनु समझते भी पचास पंद्रह ही शराध बताए गए हैं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 तो उस समय अत्र ने कहा कि मैं तुम्हें कैसी विद्या बतलाऊंगा कि तुम्हारा बेटा किसी भी योनि में हो उससे तुम्हारा दिया हुआ प्राप्त हो जाएगा उसको कहते हैं श्राद्ध यानी कि श्रद्धांजलि इसी तरह से श्राद्ध के अंदर तिल होना चाहिए खुशा घास होनी चाहिए जव होना चाहिए जल होना चाहिए फल होना चाहिए उड़क होना चाहिए और तुलसी पत्र आदि ये श्राद्ध के अंदर होना चाहिए बड़ी मानता है इसकी तरह बताया गई है पर शराध में मां शादी नहीं होना चाहिए यह अपराध है बहुत बुरा बताया गया है इसी तरह से मत्स्य मत्स्य पुराण के अनुसार बड़ा सुंदर बताया गया है शराध के विषय में मत्स्य पुराण में अगर आपका पूर्वज संसार से चला जाए देव योनि में देव योनी में भी उसको श्राद्ध मिलता है किसी रूप में अमृत के रूप में और अगर कोई द्वितीय यो, योनि में चला जावे तो द्वितीय द्वितीय योनि के अंदर श्राद्ध मिलता है भोग के रूप में जो भी उसका भोग पदार्थ उसके रूप में उसको प्राप्त हो जाता है आपका श्राद्ध अगर वो सर्प की योनि में चला जाए तो सर्प की योनि में श्राद्ध कैसे मिलता है हवा के रूप के अंदर और अगर यक्ष यक्ष योनि में चला जावे तो उसके पीने वाले पदार्थ के रूप में श्राद्ध मिल जाता है जो भी लिक्विड आहार लेते यक्ष लोग तो वो उसको उस रूप में आपका श्राद्ध मिल जाएगा कोई पूर्वज यक्ष युनि में चला गया अगर कोई राक्षस ध्वनि में पूर्व चला गया है हमारा श्राद्ध वहाँ भी जाता है उसके लिए मांस के रूप में जाता है वो मांस बन जाता है श्राद्ध और अगर कोई दानव योनि में चला जाए तो दानव योनि में हमारा श्राद्ध का फल क्या होता है माया के अंदर चला जाता जा है जा, माया रूप के अंदर क्योंकि दानव के बाद कौन सी शक्तियाँ बढ़ती है मायावी शक्तियाँ बढ़ती है किसके रूप में हमारे श्राद्ध के रूप में और अगर कोई प्रेत ध्वनि के अंदर चला जाए तो हमारा श्राद्ध वहाँ भी लगता है किसके रूप में जल के रूप में इसी प्रेत को क्या दिया जाता है जल तड़पणा दिया जाता है देखते नहीं जब कोई मरता है तो उसको क्या देते हैं हम लोग पिंड बना के जल देते हैं तो जल से उसको मिलता है और अगर कोई मानव रूप के अंदर चला जावे तो हमारा शराध वहाँ भी जाता है अब फरोज़ हमारा कोई पूर्वज मर गया है तो हमारे पास वो तीस चालीस साल हो गए उसको गए हुए तो वो कई तीस चालीस साल का नौजवान होगा किसी और जगह पर तो वहाँ पर भी हमारा शराध मिलता है अब किस रूप में मिलता है सुंदर लड़की उसको मिलती है भोजन मिलता है कोई कमी नहीं रहती संपत्ति मिलती, मिलती है और खूबसूरती मिलती है उसका मतलब उसको श्राद्ध मिल रहा है जैसे कि हम अपने पूर्वज का शराध डालते हैं तो हम तो यहाँ से शराध डाल रहे हैं लेकिन वो कहीं नौजवान बेटा जवान कहीं बैठा होगा दूसरा जन्म हुआ होगा तो उसको वो वहाँ पर क्या होता है प्राप्त हो जाता कभी कभी हमारे साथ नहीं हो जाता कभी धन की प्राप्ति हो जाती है कभी किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है अपने आप तो ये सब क्या होता है कि अगर हम किसी के पूर्वज हैं वो हमारा शरार्त करते हैं तो वहाँ पर हमें ये क्या होती तो है सब चीज़ें प्राप्त हो जाती है तो ये हमें सारी चीज़ें क्या कर लीजिए शिक्षा लेनी चाहिए ये इसी तरह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मत्स्य प्राण में और मनु समृद्धि में यहाँ लिखा है गरुड़ प्राण में कि बारह दिन का सूतक किसका खत्म होता है ब्राह्मण का तेरहवें दिन में किसका सूतक खत्म होता है क्षत्रिय का पंद्रह दिन में वैश्य का सूतक शूद्र का सूतक क्या होता है खत्म हो जाता हैगा इस तरह से ये वर्धन मिलता हैगा और आपको पता है कि जब कोई शरीर त्याग करता है तो उसका एक सूक्ष्म शरीर बनता हैगा तो 10 दिन में वो शरीर क्या होता है पूरा बन जाता हैगा और 11 और 12 दिन वो जीव क्या करता है घर में गुजारता है और तेरहवें दिन वो अपने यम की को क्या करता है आरंभ करता है तेरव दिन यमपुरी हमसे कितनी दूरी पर है तो इसका वर्णन वर्धन लिखा है गर्भ प्राणी छियासी हजार योजन की दूरी पर है मृत्यु लोक से यमपुरी कितनी दूरी पर है छियासी हजार योन की छियासी हजार योजना की दूरी पर है यानी के ग्यारह करोड़ छ लाख बयासी हजार किलोमीटर की दूरी पर है यमपुरी जहां पहुंचने के लिए तीन सौ दिन लगते हैं 348 दिन लगते हैं यमपुरी पहुंचने के लिए और जब जीव जिसको लेकर जाते हैं तो उसको कितना कितना चलाते हैं पता है कितना चलाते हैं मराज लोग उसके ए दो सौ योजन चलाते हैं एक दिन में कितना दो योजन चलाते एक दिन में, में। यानी के तीन लाख सत्रह आज नवासी किलोमीटर चलाते उसे एक दिन के लिए बता हमारे तो ऐसी जोड़ों में दर्द हो जाए बता इतना भयंकर बताया गया ये नरक के विषय में ये गरुड़ प्राणी के अंदर लिखा गया है तो बहरहाल बात यह है कि भगवान ने इंसान को अकल दी है और अपना कल्याण करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए साधु संत का साधु का संग करना चाहिए अच्छे वैष्णव अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए और भक्त बन जाना चाहिए तो जब वो भक्त बन जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा उससे फिर नरको आदि से कोई भय नहीं लेना चाहना जैसे कि भगवान ने गीता के अंदर आठवें अध्याय के अंदर दो मार्ग बताए भगवान ने एक अंधेरे का एक उजाले का तो जो लोग अंधेरे मार्ग से जाते हैं तो चंद्रमा लोक से उन्हें दोबारा से मृत्यु लोक में आना पड़ जाता है तो क्या बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है और जो लोग सुगल पक्ष में जाते हैं उजाले के अंदर तो वो सूर्य लोक से भगवान के धाम को चले जाते हैं तो अर्जुन सोच में पड़ गए कि भाई मैं अंधेरे में मरुँ मेरा क्या होगा मैं अंधेरे का उजालेगा तो भगवान ने कहा तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं भक्त दोनों मार्गों को जानते हैं भक्त को इन दोनों मार्ग से को लेना देना नहीं है भक्त को अपनी भक्ति से लेना देना है मस्त रहे उसका कल्याण होगा भगवान की हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे इस तरह से भगवान ने फिर आगे चलकर पांडवों से यज्ञ भी करवाए थे अब एक दिन भगवान विदा लेते पांडवों से तो